कदम तरी मन से आह आहा कदम तरी मन्य से फिर तुम कैसे मानते हो तब कह दिया जवाब में वेद शब्दात वेद च न वेद चला शब्द की वजह से न को मेरे लिया जाएगा वहा वेद चेद वेद वेदेदिप्राय इसका विप्राय। मया और अभी दोनों होने से ब्रह्म को मेरे द्वारा समझ लिया गया है ऐसा जान लिया गया है ऐसा कहा जा रहा है ऐसे मानते वाक्यार्था वाक्यर्थ यहाँ तक तो हो गया अथवा वेद चेत नित्य विज्ञान ब्रह्मस्वरूपतया नौ नेद वेद हम सर्व विक्रिया भावात भाव वेदा भी अर्थ कर सकते हैं नित्य विज्ञान होने से किंतु हम मैं नहीं जानता हूँ ऐसा नहीं किंतु जानता ही हूं कैसे जानते हो तो सर्व विक्रिया भाव स्वरूपगत विक्रिया के अभाव को लेकर के मैं उसे जानता जब सर्व प्रकार का विक्रिया भाव स्वर्प वाला व्रह्म वा है ऐसा विज्ञान स्वरूप जो स्वर्पिक्रिया रहित है वो क्योंकि संसार में जो कुछ भी विशेष विज्ञान होता है सर्व विज्ञान से बिन का ना विशेष विज्ञान लेंगे विज्ञान दो है सर्व विज्ञान और विशेष विज्ञान सर्व विज्ञान सदा ही कैसा है सर्वविक्रिया रहित है और विशेष विज्ञान सदाविक्रियावान है पराध्य सदा विशेष विज्ञान सदाई पर के थोड़ा अध्यस्त होता न स्वतः स्वतः नहीं होता परमार्थ तो परमार्थ दिया, मैं उसे नहीं जानता यो न तद्वे तद्वे तो मेरा कहना यह जो जैसे मैं उसको जाना वैसे जो जानेगा वही उसे जानता जिस प्रकार से मैंने उसको जाना उस प्रकार से हम लोगों में से जो कोई जानता है वही उसे जानता है पक्षांतर पक्षांतर उक्तार्थनवादात् का निराश करने के लिए ही दोबारा बारा उक्त का ही अनुवाद करते हुए पाठ किया है श्रुति ने आम न्थनवादा ये जो श्रुति का पाठ है अनुवाद होने से या मानना चाहिए नहीं तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा कोई तो प्रयोजन ना हो और अनुवाद दोबारा करें तो पुनरुक्ति दोष माना जाता है प्रयोजन क्या बता दिया पक्षांतर्गत राश क्योंकि लौकिक विषयों में संसार में देखा जाता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना जितने लौकिक विषय है आप उसका अनुभव करेंगे तो जितने लोग अनुभव करेंगे उतनी ही उसकी अपने अपने अलग अलग बयान देंगे उसके बारे में सकल पुरुषों के अनुभव एक कभी नहीं हो सकता इस विषय में लौकिक विषय में आत्मा के बारे में सभी का एक ही अनुभव अहम सगम अस्पाप न किंचित तवे जो सुसुप्ति के ही सर्वानुभव एक ही पूरे संसार में चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे नपुंसक हो चाहे कोई भी हो सब का सुषुप्ति ही समान अनुभव है जब तब स्वरूपानुभव में भेद कहां से आ जाएगा सवाल ही नहीं उठता है इसे स्वरूपानुभव के बारे में जो कोई भी कुछ कहेगा तो उसमें तो कभी कोई भेद हो ही नहीं सकता और ये कोई इसी तरह से ब्रह्मानुभूति में भी भेद कथन करता है जैसे अनेकों आचार्यों ने किया उपभ्रम कैसा है विशिष्ट अद्वैत है वो उपभ्रम कैसा है विशिष्ट अविशिष्ट अद्वैत है भ्रम कैसा है द्वैता द्वैतात्मक है वो अभ्रम कैसा है भेदा भेद आत्मक है वो अभ्रम कैसा है शुद्ध द्वैत है वो और कैसा है अचिंत भेदा भेदात्मक है ऐसे सभी अपना अपना अलग अलग अलग उन सभी पक्षांतरों का निराश करने के लिए ही श्रुति दोबारा कह रही है यहाँ यौन तद्वे तद्वेदा नौ न लौकिक व्यवहार में देखने को मिलता है मान सभी को ले गए आप चार धाम यात्रा करा दो है चार धाम यात्रा आने के बाद बोलो सभी लोग अपना अपना अनुभव लिखो जो सामान्य वो बद निकला हम बस में गए वहाँ उतरे अरे ये सब एक जगह की जरूरत है सब समान है सभी बस में गए हैं सब एक जगह ही उतरे हैं वहाँ एक जगह पैदल चले हैं लेकिन वो सामान्य कथन को मत करके अपना विशेष अनुभव बोलो तब देखना जो आदमी जो जो अपना अपना अनुभव लिखेगा एक दूसरे अनुभव का बिल्कुल तालमेल नहीं रहेगा कोई कहेगा बड़ा पहाड़ बहुत सुंदर था और कोई पहाड़ चढ़ना बिल्कुल बेकार काम है जिसका पाप जगता है वही हिमालय जाता है इतना कांटा इतना पत्थर इतनी चढ़ाई इतनी कुछ नहीं परेशानी ऐसे कोई उल्टा लिखेगा ठीक उल्टा है ना ये कदम महापुण्य बात था कि दिव्य दृश्य दिखा क्या है वहां पर जो हिम क्या अच्छा चोटिया मुझे दिखाई दी बड़ा आनंद आया वहां अनेकों जनमों का पुण्य था कि हिमालय पहुंचा कहेगा ठीक विपरीत अनुभव इस संसार के विषय में सब में ऐसे ही है इस तरह से मान लो के दस मंजिल का मकान है हर मंजिल पे एक आदमी को खड़ा कर दिया आपने और शहर को देखो चारों इस मकान में घूम घुम करके अपने अपने मंजिल पर घूमो और चारों तरफ शहर देख करके अपना अनुभव लिखो अलग अलग शब्द अलग अलग लिखता था हाइट में जा रहा है अलग अलग दिखता है ना उसको सबसे ऊपर वाले कहेगा हमको जा खिलौने वालेगा मंजिल हो ये तो दिखेगा तो उसके सामने बाजार दिख रहा है चारों तरफ दुकाने लगी और सबसे ऊपर वाला गएगा शहर मैने एक चित्रपट पर लिखा हुआ खिलौनों के समुदाय जैसे लिखता है इन दोनों ही सही अपने अपने जगह पर दोनों उसी शहर के बारे में लिख रहे हैं दोनों सही लिख रहे हैं दोनों के अपना अनुभव है इन लौकिक विषय का यही सबसे भारी समस्या है जो व्यक्ति जैसा अनुभव करता है उस विषय का किंचित अंश मात्र ग्रहण कर पाता है सर्वांश में कोई अनुभव कर पाता सर्वांश में जो जो अनुभव कर लेगा वो अनुभव समान हो जाएगा लेकिन यह ब्रह्म कैसा है अंशांश भाव वाल है नहीं वो पूर्ण है अंत पूर्ण बहिपूर्ण पूर्ण है वो कहीं भी अपूर्ण नहीं है कहीं साव नहीं है वो अतएव उसको जो अनुभव करेगा किंच पर एक व्यवहार कर सकता है क्या कथन कर सकता है नहीं कर सकता क्योंकि इसमें अंश ही नहीं अवय नहीं कोई क्रिया नहीं कोई एक क्रिया दूसरी क्रिया हो तो विशेष बतावे ऐसा कोई भी उपाधि का सर्व उपाधियों सहित निरुपाधिक स्वरूप वाला होने से उस स्वरूप के अनुभव जो करेगा जितने भी लोग करेंगे उस अनुभव में कहीं भी कोई भी व्यवहार अंतर नहीं होगा एक जैसा अनुभव होगा और जो सबसे बड़ा प्रमाण तो सभी का अपना अपना सुशुप्ति है कि सुशुप्ति में भी आदमी उसी स्वरूप में दिया हुआ है संपन्न भवधि उस सब के साथ एक ही भूत करके पढ़ा रहता है इस तरह से एक तरह से आप अपनी अपनी अविद्या के सहित अविद्या कंबल ओढ़ करके आप ब्रह्म के साथ एक ही भूत गुए हैं और सबका उससे उपाधि अविद्या ही और कुछ नहीं है विलक्षण में है ना देखो ना सब सबकी सुशक्ति में एक ही उपाधि रहती वो अविद्या और उसी के अंदर सूक्ष्म अपना अपना अहंकार है जो उसको अनुभव कर रहा है अदयोग जगने के बाद अहंकार बोल देता है एक ही अनुभव सब बोलते हैं अपने अज्ञान को बोल रहा है को है। सारे दुनिया की एक ही अनुभव है तो भी जैसा सुन के बारे में जो कहना ही इसमें जितनी ही आप जो है बहिर्मुख होते जाते हैं उतना ही अनुभव में भेद हो जाता है और जितना अंतर्मुख हो जाते स्वरूप उतना ही अनुभव में अभेद होता है इसे कहते हैं यदि इस ब्रह्म के बारे में भी कोई फिर भी अपने तर्क के आधार पर ब्रह्म को समझ रहा है इसका मतलब कि अनुभवहीन लोग थे जो विविध कथन कर दिए क्या तो मानना होगा नहीं तो दूसरा पक्ष हो सकता है अधिकारी भेष जान भगवान ही इतने दस आचार्य के रूप में आए और दस अलग अलग से दान दिया तारी उनके लिए आवश्यक था क्यों सारी दुनिया एक में वित केवला वेदांत शंकर प्रतिवाद के योग्य नहीं है कोई विशिष्टात्वेद का है कोई विशिष्ट अविष्टात्वेद के अधिकारी है कोई द्वैत के अधिकारी है जो जैसा अधिकारी उसको वैसा सिद्धांत भगवान ने दे दिया और जो नास्तिक उसको नास्तिक सिद्धांत भगवान ही बना करके दे दिया भगवान ही तो आए थे बुद्ध भगवान बन के जैन भगवान और जो इनके भी अधिकारी बिल्कुल सनातन के अधिकारी नहीं उनके लिए जीसस बन गए उधर उधर मोहम्मद बन गए उनके लिए अपना क्रिश्चनिटी शुरू कर दिया इधर इस्लाम शुरू कर दिया जो जैसा अधिकारी उसको वो चीज बना बना के देते हैं क्यों जो जिस रूप से मेरे को देख के ग्रहण करके मेरे चक्कर में आता है उसको उसी रूप से वैसे दिखा देता हूं मैं उसको वही चीज में उसको दे देता हूं लो भाई तुम यही संप्रदाय के लायक है तो ठीक है तुम्हारे लिए वही संप्रदाय बना देते हैं ऐसे बहुत सारे संप्रदाय भी हो पंथ हो गए जिसे कहते हैं कि पक्षांतर का निराश करने के लिए ही आम है दोबारा कह रहा अनुवादा यो अब उसका शब्दार्थ यो नाकम मध्य मध्य का योग में हमेशा सी होता है इसलिए अस्माक मध्य वेद वही उस ब्रह्म को जानता है न दूसरा नहीं जानता जो उपास्य ग्रहण कर रहा है दूसरा नहीं जानता कौन है वो जो नहीं जानने वाला वो भी बता रहे अन्यस्य अहम् उपास्य ब्रमवित अन्य अहम वेदे थी पक्षांत जो, जो दूसरा है वो कैसे जान रहा है उसको उपाशी ब्रह्म वो उपाशी ब्रह्म ब्रमवित्ता पकड़ रखा है उपास्य ब्रह्म क्या है चिंटी से लेकर ब्रह्मा देख सब उपास्य ब्रम है किसी की उपासना कर सकते हो चिंती को उपासना करने वाले है ना चिंती की पूजा करते हैं चिंती को छीनी देते हैं है? खिलाते पिलाते होता है तो कर रहा उसकी? भगवान को भोग लगा, लगा रहे सभी का किसी ने किसी का नहीं कोई भूत की पूजा कर रहा है भूतों की पूजा कर रहा है तांत्रिक मान्तिक लोग क्या करते हैं भूत प्रेतादी की उपासना तो ऐसा कोई उपाधि नहीं संसार में जो उपास्य नहीं है सारे उपास्य। तो है उपास्य ब्रमविद्वा इसलिए अन्य जो दूसरा व्यक्ति है जैसा मैं जान रहा हूं वैसे वो नहीं जानता है इसलिए वो ब्रह्म को नहीं जानता है समझो इस तरह से पक्षांतर में ब्रह्मित्व को निराश कर दिया पक्षांतरे ब्रम्हित्व निरस्य कामे विशेष विज्ञान स्वसप्ता स्वयं तो ना यही चेदना भवे तथा विक्रिया कदाचित कत्थ कदाचित अहम वेद संकेत दूसरा लाइन यदि मैं उस विक्रिया ज्ञान रूपी विक्रिया वाला हो जाता फिर तो मेरी भी विक्रिया हो जाएगी मैं कभी जानूंगा कभी नहीं जानूंगा समस्या हो जाएगा न तो लेकिन ऐसा तो है नहीं तो स्वरूप विज्ञान अन्य स्वरूप विज्ञान में कभी अन्य हो नहीं सकता सदा वे ये सदा मैं उसे जानता ही हूं मैं सदा उसे जानते रहता हूं यदा स्वाभाविक अचलत पर्वता यद्यपि कैसा है ये पर्वत स्वाभाविक रूप में है फिर भी क्या थे? पर्वता ध्यान व उसी प्रकार से यहाँ पर भी व्यवहार हो गया वह भ्रम तो नित्य स्व प्रकाश है वो स्वरभूत विज्ञान है फिर भी कल जाता है मैं उसे जानता हूँ जैसे पर्वत अछल होते हुए भी उनको कह दिया पर्वत बैठे हैं इसलिए क्या कभी चलते भी हैं क्या बैठ गए नहीं कभी तो उठते थे अब बैठ गए है कभी उड़ते थे इंद्र इनके पंख काट दिए ते सब बैठ गए उस अर्थ अलग है लेकिन ऐसे समझ लेना नहीं है नहीं। तो लेकिन बैठे भी तो अभी तो आपके लिए क्या है आपने तो उड़ता वो देखा तो कथा है उस कथा का है वो कभी उड़े नहीं है कभी कोई काटा नहीं है कहना बैठा है वो सदा चल रहा है वो उसका नाम भी इसे एक अचल है वो उड़ जा तो पहाड़ फिर तो पृथ्वी उड़ जाती क्यों पहाड़ों का नाम ही महीधर उन पृथ्वी पर उसकी जो वजन है ना इसी वजह से तो समुद्र में टिका है पृथ्वी नहीं तो पृथ्वी लुढ़क जाती सारी जब पानी में एक नींबू उड़ाते तो क्या हो जाता है लुढ़क पुड़प हो जाए वो भैया तो नहीं प्रवाह में तो क्या कहना लहर जाओ टिकाने लग जाए है ये पहाड़े हैं इस पृथ्वी पर जगह जगह पहाड़ बना दे भगवान ने इसको पूरा ऐसा वजन से दबा के रखा हुआ उछल नहीं देता पानी ऐसे इनका नाम रख दिया बहीधर और यदि उड़ जाते तो गई इसे कभी उड़े नहीं है तो कहा कथा का तात्पर्य कुछ और होता है ऐसी कथाओं की समझना चाहिए खैर तो इसने कहते, कभी चले ही नहीं है स्वाभाविक अचल स्वरूप वाले आई है फिर भी क्या कहा जाता है पर्वता उसी प्रकार से वार्ग हमने कर दिया है व्यवेष हो गया अहम वेद ब्रह्म मैं ब्रह्म को जानता हूँ स्वपत्ता स्वयं प्रमा क्योंकि स्वत्ता में स्वयं प्रमाप है वो स्व व्याख्यातम स्व प्रकाश को लेकर व्याख्यान किया था उसी व्याख्या को छह शब्द करके दूसरे में कहते हैं नित्य विज्ञान ब्रह्म स्वरूपतया विचार सह अंत कर उपाधि आत्मध्यस्तम न परमार्थ ज्ञान वही ना ब्रह्मा विशेष है, है।, का का है? आत्मा में ही अध्यस्त है इसलिए यह जो कोई कहता भी हो अहम ब्रह्मास्मति वेद यह विशेष विज्ञान है हम भी उसको भी मान लेंगे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वह विशेष विज्ञान अध्यस्त है पारमार्थिक नहीं है परमार्थता वह यह ज्ञान भी नहीं हो सकता हम ब्रह्मास्म भी नहीं हो सकता बोल नहीं सकता इसे कहते हैं आगम आदि विचार सहकृता आगम और विचार की सहायता से उत्पन्न हुआ क्या ब्रह्मात्मकता व्यंजकम अंत करण परिणाम रूपम ब्रह्मास्मिति विशेष विज्ञान क्या उत्पन्न हुआ है ब्रह्मात्मकता का अभिव्यंजक एक का परिणाम रूपा ब्रह्मष्टीय ज्ञान उत्पन्न हुआ अतिवे अंतकरण के परिणाम होने से क्या ये विशेष विज्ञान ही है तत्परण अंतकरण नादृश विशेष विज्ञान पर अंतकरण रूप उपाधि न आत्म अध्यस्तम आत्मा में किया गया है अथवा न परमार्थ ज्ञानवत्व इसलिए आत्मा में कभी भी परमार्थतः ज्ञानवत्व नहीं आ सकता ज्ञानाधिकरण आत्मा कभी नहीं हो सकता आध्यात् हो सकता है पारमार्थिक रूप से कभी नहीं होता इसीलिए नवेद से जो कहा है वो भी उचित ही है प्रकारांतरे नज्ञान संभवती प्रकारांतर से भी कोई कह सकता है ब्रह्म विज्ञान हो सकता है ऐसी आशंका का निराश करते नो नुनुक्ति तद्वेद की गई है इधम सूत्रवाक्यम विवरणवती सूत्रवत वाक्य है मंत्र का ही उस मंत्र के उस वाक्य को व्याख्या करती यो नक इत्या मध्य तो अन्य उपासे जैसा मैं जानता यथा वैसे दूसरा नहीं जानता लेकिन दूसरा कैसे जान रहा है वो दूसरे प्रकार से दूसरे प्रकार से का मतलब विद्वान जो है, उपासे उपासे है। ऐसा समझो करके अर्ध घटाना चाहिए अभ्यासिंग दर्शना उसका पूरा का तात्पर्य क्या है अभ्यास आपके तात्पर्यिंग दर्शन उनकी तात्पर्य में षडलिंग होता है है ना उपक्रम उपसमाराधि षडलिंग उसमें से अभ्यास एक महत्वपूर्ण लिंग है उसको यहां संकेत कर दिया बारम बार बोल करके अभ्यास नामक जो तात्पर्य निर्णायक षडलिंगों में से एक लिंग उसका दर्शन उसको यहां दिखाया है दिखा करके यह निष्कर्ष देना चाहते बार बार ऐसे कह करके क्या अविषेत यही विवक्षित भ्रम विज्ञान सदा ही अविशेत यही विवक्षित हो सकता है स रूपेण कभी नहीं हो सकता इस बात को दृढ़ करने के लिए अभ्यास बारंबार उसी बात को अलग अलग शब्दों के द्वारा पुनर्पन्न किया गया है कुतो अयम अर्थो आवश्यक है अर्थ ये एकादश अर्थ का निश्चय आप किस प्रकार कर लिए तब देखो उक्तम ही वेदे उत उक्त का अनुवाद होने से उक्त का ही पुनर्कथन करना यही अभ्यास है यह अभ्यास करने से यह हो गया कि भाई यह बात निर्विषय रूप में हो सकता है सब रूप में तभी नहीं नौन वेदेद वेदे ही उत्तम जो पूर्वार्ध में जो द्वितीय पाद में कहा हुआ था वही उत्तरार्ध के चतुर्थ पाद जो श्लोक का है उसमें भी कह दिया गया है इसे अनुवाद यदि करते हैं उसका भी प्रयोजन बताना पड़ेगा प्रयोजन नहीं बताते हैं तो पुनरुप्ति दोष हो जाएगी और प्रयोजन लेकिन आप बता दिया क्या है अभ्यास आखि प्रयोजन अभ्यास के प्रयोजन ने निष्कर्ष क्या है उसका भी क्या फल निकला ब्रह्म सदा अवश्य ही नहीं, नहीं होता है नहीं कभी नहीं इस प्रकार से दूसरे मंत्र पर मन वेदे नो न वेदे की वेदेदेद नो ने मतम वेद सह है ना अविज्ञातम विजानता विज्ञातम अविजानता अगला मंत्र के लिए सूत्र प्रतार यश मतम संकेत लिया अगले मंत्र का व्याख्या करने के लिए और उस पर एक सूत्र वाक्य दे रहे हैं देखिए श्रौतम आख्याय का श्रौत आख्याय का अठारवा सूत्र एटीन सूत्र शिष्याचार्योक्ति प्रत्युक्ति लक्षण अनुभव युक्ति प्रधानया आख्याय सौतेर वचने आगम प्रधाना निगमन स्थानीय संक्षेप अगला मंत्र प्रथम खंड से शुरू करके द्वितीय खंड के दूसरे मंत्र तक जो निर्णय हुआ है आख्याय के द्वारा गुरु शिष्य का संवाद के द्वारा जो निर्णय हुआ है उस निर्णय को एक मंत्र में एक संक्षेप में कथन करना चाहिए उसके लिए यह मंत्र आरंभ हुआ है शिष्याचार्युक्ति प्रत्युक्ति लक्षण या आख्याय आख्यायिका कैसी है शिष्य और आचार्य का प्रश्न और जवाब रूपा है अनुभवयुक्ति प्रधान या अनुभव और युक्ति प्रधान ऐसी यह आख्यायिका है उस आख्यायिका के द्वारा यो अर्थ सिद्ध प्रतिपादिता जो अर्थ सिद्ध किया गया है जब पदार्थ का प्रतिपादन किया गया है सचने न उस आख्याय का हट करके श्रुति स्वयं आख्याय और स्वयं लेकिन आख्याय का स्वरूप को त्याग करके अपना आख्याय रहित को प्राप्त होकर बोल रही है श्रुति श्रौदेन वचने न आगम प्रधान इस लाभ आख्याय का प्रदान नहीं रहा और आगम प्रधान वचन के द्वारा निगम स्थानीय कहा था सूत्र में उसको उपसंहाराथम निगम स्थानीय संक्षेप अथ उचित है संक्षेप में एक मंत्र के द्वारा पूरी बात को कह देना चाहती है आचार्य परंपरा उपदेश रूपा आगम है तन मात्र प्रधानतया तो कहा जा रहा है यहाँ अब यहाँ पर आख्याय कस कोई संबंध नहीं रह गया यदुक्तम वीताद्यगागादी नगोचवाद ब्रह्मा मीमांस पंच अनुभव ब्रह्म ज्ञातव्य मदम इत्यादि में जोड़ रहा जो कहा गया है क्या कहा गया है, है? विदित से वो भिन्न है इसलिए वाघ का वो अविषय है जो विदित होता है वाघ का विषय होता है अन्य होने के नाते यह ब्रह्म विषय नहीं है यह कह दिया गया है और शिष्य लक्षणों को सुनकर के आगम और लक्षण को सुनने के बाद में ढंग से उसने विचार कर लिया विचार करने के बाद में उसको अच्छी तरह से अनुभव की अनुभव करने के बाद अपनी तर्क से युक्ति से उसको स्थापित कर लिया तो अनुभव उपपत्ति ब्रह्म ब्रह्म को बारे में उसने जान लिया है विमांशित ब्रह्म तथ तथे उस ब्रह्म को जैसे यहां बताया गया है ऐसे के वैसे ही जानने योग्य है क्यों कस्मत ऐसे क्यों आप बिल्कुल बांध रहे हो और कोई तरीका ही नहीं क्या जैसे कोई यही एक रास्ता है दूसरी रास्ता ही नहीं है जाने को ऐसे कोई कहता है तो मानेंगे नहीं क्यों अनेकों रास्ते होते जानते सारी दुनिया एक ही रास्ता हो ही नहीं सकता अनेक रास्ते होते हैं। तो इसीलिए तो वन वे फिर भी कर दिया जाता है ना कई रोडों को वन वे कर देते हैं ऐसे ही जाना पड़ेगा उधर जा नहीं सकते आप उसी प्रकार यहाँ भी जब ब्रह्म को जाने का वन वे रूट है कभी एक ही रास्ता दूसरा कोई तरीका ही जानने का जैसे यहाँ बताया गया है यही तरीके से जानना पड़ेगा जा। ऐसा चिंतन करो मनन करो स्वर में उसको उतारो अनुभव करो अंतकरण उतार के अच्छी तरह और कोई रास्ता एक बार एक महात्मा ने वर हमने कहीं बोलते बोलते, बोलते था विद्या, विद्या बोल दिया का होती है हमने कहा तुम कैसे जाने हो तो श्रीयंत्र का मामला है और जो श्रीयंत्र के उपासक लोग है वही इसको समझ सकते हैं तुम तो समझ ही नहीं सकते हम भी समझना चाहते मैंने फिर तो किसी गुरु से दीक्षित तो होना पड़ेगा इसके लिए आप भी दीक्षा दे दो हम देते नहीं है तो क्या करो क्योंकि ऐसे ही जानना होता है मैंने उसको ऐसे ही जानना होता है गुरु से ही जानना होता है हम ऐसे नहीं बता सकते जानते हुए नहीं बताएंगे क्यों उसको ऐसे ही जानना होता है ना कोई दूसरा ही नहीं जानने का रास्ता उसको गुरु से ही जानना पड़ता है सब पहले आप सोडसी मंत्र की दीक्षा लो या पंदी मंत्र की दीक्षा लो गुरु आपको देगा और उसमें कौ से शुरू करेगा ह से शुरू करेगा कैसा शुरू करेगा उसके ऊपर निर्भर है उसके आदर पूरे उसको काली विद्या हरि विद्या कही जाती है और उसके रहस्य तुमको समझा करके उसके अनुसार मुद्राएं सारी विधि विधायक बता देगा हम नहीं सकते क्या जानने को कोई रास्ता ही नहीं भी गुरु परंपरा से ही जाना जाता है दक्षिण में कई बार होता है कि भले सब कुछ जानता हो है लेकिन फिर भी वो कहता है तुम्हारा गोत्र कौन सा है क्या सब पूछेगा अच्छा तो फिर आप उस गुरु जी के पास जाए तो हमु गोत्र वालों को वो वो दिक्षा दे सकता है हम नहीं दे सकते वहां दो ऐसे हमारे बिल्कुल हम सख्त परंपरा वो अपने माने माता की तरफ से पांच और पिता के तरफ से सात जब चार और सात ऐसे कुछ है ग्यारह या बारह गोत्र उतने गोत्र वालों को दिखा देते हैं कुछ भिन्न गोत्रों को नहीं देते वो अगला है वो भी ऐसा ही है वो अपने जो हिसाब किताब ग्यारह बारह गोत्रों को देगा जो कोई आए सबको आजकल वो ऐसे भी लोग हैं जो भी आए शूत्र भी आते उसको भी देने वाले लोग भी हैं ऐसे भी गुरु लोग हैं उनकी संख्या बताना चाहे इतने शिष्य लोग है वो संख्या बढ़ाने के चक्कर सबको दिए जा रहे हैं इनको सख्त परंपरा वाले बिल्कुल नहीं थे दूसरे गोत्र वाले को देंगे इस तरह से है तो इस परंपरा है ना वो ये भी आगम प्रधान है ये भी कह रहे आगम प्रधान परंपराओं में यही होता है जैसे बताया जाता है वैसे ही उसको करना पड़ता है उसी जा करके उस फल प्राप्ति होगी अन्यता नहीं हो गया? क्यों ऐसा है कस्मात यह प्रश्न पूछा गया है तो जवाब देते हैं तो विषित जिस किसी को भी कैसे दे देंगे गोपालजी राम मेरे जो बाल बाल वगैरह हैं मूर्ख है उन लोगों को आत्मतुत्व तो तो कैसे वक्षित हो सकता है कभी नहीं हो सकता किंतु ब्रमण आतत्व निश्चय फलस अवबोध युत्सा निवृत्ता जो जैसा कहा गया आगम परंपरा से उसके अनुसार ही जो सुन करके समझ करके श्रण वर्ण ध्यान करके अनुभव करता है उसी के अंदर आगे बुभुत्सा खत्म हो जाती है जानने की इच्छा मिट जाती है यतव्यम तत्सर्व मैं ज्ञातम दृष्टव तत्सर्व मैं दृष्टम यद किचित श्रोतव्यम तत्सव मैं श्रुतम भवती कर्तव्यता और प्राप्त आ जाती है उस व्यक्ति में जो व्यक्ति इस परंपरा से उसको अनुभव करता है इसी बात को समझाते हुए कहते हैं लालन देख लाल देखन गयो लाल हो गयो लाली लालन देखन गयो गोपिया कृष्ण को देखने गई और कृष्णमय हो गई वही हो जाता यहां पर वही तन्मय हो जाता है फिर आगे कुछ कहां रह जाता है आप जानने के क्या जानना कहां रह गया कुछ इसलिए कहते युक्त प्रवृत्त साधक विदुषा प्रयुक्त अरे विदुषा प्रयुक्त प्रवृत्त से साधक अमतम मैंने अविख्यात अविदम्ब्रमे भी आतत्व निश्चय फलावसाना बोधतया विविधिशा निवृत्त क्योंकि जिस व्यक्ति को यस या, यस या जो विविदिशा से प्रेरित होकर के प्रयुक्त होकर के प्रवृत्त हुआ है जो साधक मुख्य है ब्रह्म को जानने की चेष्टा में लगा हुआ था और गया जानने की चेष्टा में और जान ही नहीं पाया क्या जानेगा उसको विशेष रूप वही हो गया अब क्या जानेगा वो इसलिए कहता हम था मैं तो जानने की चेष्टा करा अब तो वही हो गया अब तो क्या जानूंगा इसे मैं उसे जानता ही नहीं कैसे जानेगा स्व भिन्न को तो जानेगा ना जानना किसका होता है जो स्व से भिन्न जब आप ही वही हैं आप वही हो गए आप ही वही हैं वास्तव में आप जानेंगे किसको इसलिए वो कहता है अब मेरे को जानना कुछ नहीं रह गया अब जाना ही नहीं मैंने उसको कुछ भी सीख लिया को जाना ही नहीं जानने की चेष्टा करा था घट के समान तो ब्रह्म को घट के समान जान लिया क्या हुआ वो इसे है मेरे ब्रह्म को घट के समान जाना ही नहीं क्योंकि मैं वही हूं मैं अपने आप को घटके सामान कैसे जान सकूंगा मैं घट हूं मैं अपने आप को अहम अहमे वह इदम तय कभी भ्रहण नहीं हो सकता इदम को अहम से भ्रांति हो सकती है ना अहम को इदम से कभी भ्रांति नहीं होती है होता है क्या नहीं होता दारू पीने पर होता है लाठी बाबू को हो गया अहम इदम हो गया इदम अहम हो गया ना उल्टा लाठी बाबू को आम आदमी का सबका यही हाल है हम इधम है इदम अहम हो गया वैसे भ्रांति की वजह से होता इन वास्तव के दिया हम इधम तया ग्रहण नहीं हो सकता है इसलिए उसने कहा अवी ब्रह्म इदम तया विषित मैं अविता अविज्ञात आलावसान अवबोधतया आत्व का निश्चय रूपा जो फल है तदवसान बोध के वजह से विविधि निवृत्ता जानने की छाई खत्म हो गई जानने की इच्छा ही कथम हो गई इतप्राय इसका है है प्राप्त प्राप्त धन्यो हम धन्योम हम में जो बोला है जैसे वैसे समझना है तम तेन बीतम ब्रह्म मतम तस् मतम इसलिए वह व्यक्ति वास्तव में ब्रह्म को अविश जान लिया है न वेतम ब्रह्मा ये न आविषे तेना आतुत्य न प्रतिबुद्धम का स्पष्ट जिसलिए कि उस व्यक्ति ने कैसे जाना उस ब्रह्म को आविषयत्व और अपन आत्मत्व नहीं जान लिया नहीं जान रहा कुछ अविषेत्व न आतुत्व प्रतिबुद्धम ब्रह्मा वही व्यक्ति वास्तव में जो इदम तया ग्रहण करने का प्रयास किया चला तो सही हो मैं ब्रह्म को जानूंगा करके इसे को जान रहा हूं वैसे भ्रम को भी जानूंगा किस विधि से चला ब्रह्म को जानने के लिए चलते चलते ब्रह्म तक पहुंचा शुर्दी शुर्दी कहा उसके के बाद उसको खुद ही वो था इसलिए अविषे तया और आत्मीर प्रतिबुद्ध होने से वो विषय नहीं जाना इसलिए कहते अविदम ब्रह्म मैने विषयतया अविदित अतम अविज्ञात ब्रह्म मत मे मत ज्ञात ब्रह्म ऐसा सर्शी ऐसा चुभव करता है वही व्यक्ति सम्य है यस्य ये विज्ञान अनमे ब्रह्म अवशित्वात्व कार्यादर्शी है क्योंकि जिसके विज्ञान के अनंतर ही क्या हुआ वह अविषत तो ने आत्मत्य ने अनुभव कर लिया उसके अनंतर ही ब्रह्मत्म भाव से अवसित का ब्रह्म का आत्मा के साथ ऐक्य भाव निश्चय हो गया अवसिदता पूर्णतया निश्चितता, आवश्यकता तो बने पूर्णतया निश्चित टिप्पण नंबर एक सर्वदा कार्य भावो इसे क्या हुआ यह वा परत्र वाह एक किंचित फलाया कर्तव्य अभाव परलोक में किसी भी प्रकार कोई फल पाने के लिए अब कुछ भी कर्तव्य ही नहीं रह जाता वही सम्य है जो फल प्राप्ति के लिए अभी कर्तव्य बाकी है समझता है वो नहीं कर्तव्य फलार्थ नहीं है कर्तव्य लोक संग्रार्थ हो प्रार कर्माधीन तो कहते उसके अलावा नहीं लोक संग्रहार्थ, कर्तव्य भी, शास्त्र को कर्तव्य रूपेण पालन करता है तो वो स्वीकार्य होता है जीवन मुक्ति के लिए नान्य था विपरीय ना? और ठीक है उल्टा कोई है मिथ्या ज्ञान अनुभव होती उसको मिथ्या ज्ञान खत्म वो विपरीय कैसा होता है वो समझाइए उल्टा ज्ञान कैसा होता है मत विदिता ज्ञात मैं यहां घटो इदं ज्ञात मैं ब्रह्मतया विषयते ऐसा ही कोई कहता है तो मूर्ख ही तो है वो अरे ब्रह्म को इंद्रियों से के समान कोई देख सकता है क्या अवल मैं मत ज्ञातम इंद्रिय विषय तैयार घटवत निशील वो अज्ञात ये मद तस्मत मतम ज्ञातम विषयतयापरीतया चौपर पैंसी से लिख दो इंद्रिय विषयतया ज्ञात मया ब्रह्म ये विज्ञान ऐसा जिस व्यक्ति को विज्ञान होता है स मिथ्यादर्शी वो मिथ्यादर्शी है ऐसा जो झोटे ब्रह्म ज्ञानी लोग है ऐसा मिथ्यादर्शी लोग मिथ्या आदर्श है ना मिथ्या कर रहे मिथ्यादर्शी <laughs> आदर्श सार्वभौम बोलते हैं ना महात्माओं को मिथ्या आदर्श सार्वभौम है वो <laughs> मिथ्या में मिध्य। तो ही है पछेद करने की बात है मिथ्या दर्शी भी बोल सकते हो मिथ्या आदर्शी भी बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है दीर्घ हो गया क्यों <laughs> ठीक है ना आदर्शी भी। आदर्शी भी है ऐसा <laughs> भी कर लो मिथ्या दर्शित पर ब्रह्म आदर्शी है ना आधार करना पड़ेगा ना आदर्शी कसी आदर्शी मिथ्यादर्शी है ब्रह्मण आदर्शी अधिक बीच में घुसाना पड़ जाएगा के बीच में क्योंकि ब्रह्म तो सदा विदित आगमने और उसने समझ लिया विषय उसको अवैध कस्य विज्ञान से मिथ्यात्म स्पष्ट हो गया जितनी भी दर्शन है पाश्चात्य हो भारतीय दर्शन हो चाहे भारतीय बारह हो या पच्चीस हो पचास हो जितनी भी दर्शन है चाहे पांच भी दर्शन है जितनी भी ये अवैध करने वाला या एकमात्र वही शंकर वेदांत को छोड़कर बाकी सारा जो दर्शन क्या है वो क्या है। मिथ्या कैसे आपने कह दिया नाम लेकर बोलते इसलिए भाष्यकार हम डरते नहीं इस बात को सच बोलने के लिए है? देखो नाम देखिए बोल रहे हैं ब्रह्म तथा तर्क विदिशा अनिवृत्त बहुत बड़ी घोषणा कर दे रहे भाषिक यहां पर भयंकर सारे आस्तिक दर्शन अपना भी उड़ा दिया है खत्म क्या है इस दृष्टिकोण से वैदिक ब्रह्म दृष्टिकोण से भगवान ये नहीं, नहीं कह रहे मेरा केवल अद्वित वेदांत दृष्टिकोण से भगवान क्या कह रहे भाषण कर पड़े सतर्क मेरा कोई मत नहीं है शांकर मत नहीं, नहीं। ये वैदिक सिद्धांत तो में बता दिया बस ये परंपरा से आगम परंपरा से आया हुआ मेरा मत कहा से हुआ जो आगम परंपरा क्या आई हुई तो मेरा परंपरा का मतलब तब हो ना जब मेरी अपनी खोपड़ी कुछ ऊपर से घुसा दू परंपरा के अतिरिक्त करके ऐसा कुछ नहीं है हम जो कह रहे हैं जो लिख रहे हैं इसमें मेरा अपनी बुद्धि का एक अक्षर भी नहीं है परंपरा से श्रुत को हमने सुसज्जित कर दिया है इसलिए कहते हैं विषय तया कपिल उपलक्षित होगा योग भी कर्ण फुक मैंने वैशे उपलक्षण कर दो नहीं एक और मीमांसक्यो भी ज्ञान ग्रणा तो मध्यमांसक आदि उसके जैसे ही चलते हैं भी प्रकार से मानते हैं, नहीं वैशिषिक विमान शक्ति इकट्ठे हो गए और कपिल कर्ण का से दो इकट्ठे हो गया इन दो पांच हो गए ना पूरा हमारा पांच छह में से पांच आई गए और छपा है वेदांत वो अपना वैदिक सिद्धांत है वैदिक दर्शन है एक को छोड़कर बाकी जितनी भी है पांचों को इकट्ठा ले लें दो ही नाम से कपिल कर्ण भूख से पांचों आ गया कपिल से सांख्य उसे ग्रहण किसको कर रहे हो योग को उसका छोटा भाई बड़ा भाई जो भी हो दोनों इकट्ठे हो गए और कर्णभुक से ना मदा साथ और दो जुड़ गया उसकी सदृश चलने वाले लो, नहीं एक लोग और, नहीं आए का पांच पूरे हो कि नहीं गए और इसी से उपलक्षण नया संप्रदाय वगैरा सब इकट्ठे आदि से पूरा इकट्ठा खर्णभुक आदि समय से